और अपने आप को आरामदायक बना लें एक दो लंबे गहरे सांस ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट ये हम रिलैक्स होने के लिए कर रहे हैं कभी भी हीलिंग करें तो एक दो लंबे गहरे सांस ज़रूर लें और अब हम अपने मुद्दे पे चलते हैं वो मुद्दा जो भी आपने अभी सोच रहे थे जो आपके सामने हुआ है घटा है कुछ भी है उसको ज़रा देख लें वो ईशू को देख लें आपने इमोशन को आइडेंटिफाई कर लिया है कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा अब स्टेप वन आपने कर लिया है कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा अब स्टेप टू में चलते हैं मिरर एक्सरसाइज रिफ्लेक्ट एंड ट्रांसम्यूट जो हमारी एक्सरसाइज है और इसमें ये देखें कि ये घटना आपके साथ पहले कब कब हुई है यही सेम चीज़ आपके साथ पहले कब कब हुई है इस जीवन काल में जितना याद आ जाए एक बार हुई है दो बार हुई है चार बार हुई है दस बार हुई है जितने भी याद आती हैं आने दो और उन सभी घटनाओं में अपने आप को भी देखें यानी आपका जो छो पुराना रूप था उस समय का जो आपकी जितनी एज थी उनको भी देखें उन घटनाओं में अगर एक से ज़्यादा घटनाएँ तो आप अपने आप को ही देख रहे हैं उनमें सभी में और आपके पुराने रूप आ गए हैं वहाँ पर कभी आप पाँच साल के थे कभी आप दस के थे कभी पंद्रह के थे जितनी भी एज थी वो भी देख लें और आपके जो ये पुराने सेल्फ हैं इनको हम सोल का हिस्सा भी बोल देते हैं तो आपके जो ये सोल के हिस्से हैं देखें कि वो क्या महसूस कर रहे हैं जब उनके साथ ये घटा था क्या उन्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या वो उदास हैं या न्यूट्रल हैं या खुश हैं यहाँ आए हैं तो ज़्यादा चांस हैं कि वो उदास होंगे तो उन्हें प्यार देते हैं आप बड़े हो गए हो आगे आ गए हो जीवन में वो अब भी वहीं अटके हुए हैं उस समय में जब ये घटना हुई थी तो उन्हें प्यार देते हैं बहुत सारा अगर उसका नाम ऋतु है तो उसे प्यार दें कि मेरी प्यारी ऋतु कोई बात नहीं अगर उसका नाम परम है तो उसे कहें मेरे प्यारे परम कोई बात नहीं जो हो गया वो ऐसे ही होना था पर तुम अब मेरे से अलग जो होके बैठी हो या बैठे हो उसी समय में तो इससे मुझे परेशानी हो रही है तुम मेरी सोल के हिस्से हो मुझसे अलग मत बैठो जो भी अफसोस हर्ट गिल्ट है उसको छोड़ो ये सामने एक डब्बा पड़ा हुआ है गत्ते का इसमें डालो अफसोस हर्ट गिल्ट को और देखो हमने आग लगा दी ये गया आओ मेरे गले लगो और मेरे अंदर समा जाओ मेरी सोल के हिस्सों मेरे अंदर समा जाओ और देखें कि वो सारे आपके जो सोल के हिस्से हैं आत्मा के अंश हैं जो वो आपके अंदर एक एक करके समाते जा रहे हैं या सारे एक साथ समागे जैसे भी दिखे ये मेरव हो गया अच्छा जिन लोगों ने आपके साथ किया था उन लोगों को अपने सामने देख लें ये जो भी बिहेवियर था या जो भी घटना थी ये जिन लोगों से द्वारा आपके साथ हुई थी उन लोगों को अपने सामने देख सकते हैं खड़े हैं भीड़ की तरह वो एक दो हैं या ज़्यादा हैं देख लें अब अगर आप चाहें तो इनसे फ्री हो सकते हैं ताकि जो हमारी एनर्जी इनको लीक हो रही है वो बंद हो जाए तो अगर आप चाहते हैं अगर कर सकते हैं तो उन्हें यही कहेंगे कि मुझे माफ़ करो मैं भी चलो तुम्हें माफ़ करती हूं जो भी हुआ उसके लिए अपनी अपनी एनर्जी कॉर्ड्स वापस लेके मुझे फ़्री करें चलो मैं तुमको ये भी ब्लेसिंग करती हूं कि अगर आपको भी कोई आप लोगों को भी कोई अफसोस हट गिल्ट है अगर गिल्ट भी है कोई चलो उस घटना का मेरे साथ ऐसे हुआ था तो आप चाहें तो उसको छोड़ सकते हैं आप चाहें तो और आप अपनी अपनी पेरेंट सोल में मर्ज भी कर सकते हैं मैं सिर्फ ब्लेस करती हूं आपको प्रभु आपको सद्बुद्धि और सम्बत्ता बख्शें मुझे फ्री करें इन में से किसी को आपको रखना है तो रख ले नहीं तो भेज भी सकते हैं सबको कि ये जाए भाई वेरी गुड चलिए अब मिरर टू में चलते हैं अब हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि यही सेम बिहेवियर क्या आपने भी किसी के साथ किया है जिसकी हम हीलिंग कर रहे हैं बिहेवियर की क्या ऐसा हुआ है कि आपके द्वारा किसी के साथ ऐसा हुआ हो या किसी को ऐसा महसूस हुआ हो कि आपने उनके साथ ऐसा कर दिया हालांकि आपका इंटेंशन ना हो ऐसा फिर भी उसको लग गया और अगर उसको लग गया तो हो सकता है वो उन्होंने वो आपसे नाराज हो गए गुस्सा हो गए वो एनर्जी भी तो है कहीं बीच में तो देख लें अपनी लाइफ को ऐसी कोई भी घटनाएं जहां पे आपके थ्रू किसी के साथ ऐसा बिहेवियर हो गया हो जाने या अनजाने में जाने का मतलब है कि आपको पता है कि हुआ ही है अनजाने में हो सकता है चांस हो कि आपका इंटेंशन तो नहीं था लेकिन किसी को लग गया हो ऐसा और अगर ऐसी कोई घटनाएँ याद आती हैं तो उन घटनाओं को देख लें कई सारी आती हैं एक या दो आती हैं जितनी भी आती हैं देख लें उनमें भी अपनी सोल के हिस्सों को देखें जो कि उसी घटनाओं में अटके हुए हैं आपकी यंगर सेल्फ़ और अपनी सोल को हिस्सों को पहले दो प्यार बहुत सारा कि माई डियर जो भी आपका नाम है रितु माय डियर परम अब छोड़ो इस अफसोस और गिल्ट को जो हो गया उस समय ऐसे ही होना था जितनी हमारी समझ थी उस हिसाब से हमने किया तो ये ऐसे ही होना था हाँ आगे से हम और बेहतर कर सकते हैं इन चीज़ों को और बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं तो हम करेंगे इसकी पूरी कोशिश करेंगे जो भी अफसोस हर्ट गिल्ट है उसे छोड़ो आओ मेरे गले लगाओ और मर्ज करो और इनको मर्ज कराएं अपने अंदर और अब जो लोग थे इन घटनाओं में जिनको आपकी वजह से परेशानी हुई उनको इकट्ठा कर लें सामने और उन्हें कहेंगे कि प्लीज़ मुझे माफ़ किया जाए जो भी हुआ मैं भी आपको माफ़ करती हूं मेरा इंटेंशन शायद ये नहीं था अगर था अभी तो कोई बात नहीं अब माफ़ी मांग लेते हैं बहुत तो क्या कर सकते हैं प्लीज़ मुझे फ़्री किया जाए आप लोग भी अपना अफसोस हर्ट गिल छोड़ सकते हैं और आप अपनी अपनी पेरेंट सोल्स में मर्ज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो अपनी एनर्जी कॉल लें मुझे फ्री करें प्रभु आप सबको सद्बुद्धि और सम्बत्ता बख्शें वेरी गुड और अब हम आते हैं तीसरे नंबर पे मिरर थ्री पे मिरर थ्री है ये देख लें कि क्या आपने ये बिहेवियर ऐसा ही बिहेवियर अपने साथ भी किया है कुछ ऐसा बिहेवियर ये सूट ये अगर स्टेप बैठता है तो करेंगे अगर नहीं आपके ऊपर सूट करता तो आप छोड़ भी सकते हैं इस स्टेप को अभी के लिए ये देख लें कि क्या आपने ऐसा कुछ बिहेवियर अपने साथ भी किया है जैसे कोई कंट्रोल की बात कर रहा था तो क्या आपने ख़ुद को कंट्रोल करने की कोशिश की है या आपने खुद के लिए स्टैंड नहीं लिया है या और भी कुछ जो मुद्दा हम डिस्कस कर रहे थे जिसके लिए हम हीलिंग कर रहे हैं अगर आपने खुद के साथ किया है तो वो घटनाएं भी देखें जब जब आपने खुद के साथ ऐसा किया है और अपनी सोल के उस पुराने सेल्फ को देखें उसे प्यार दें बहुत सारा और उसे कहें कि चल छोड़ जो हो गया उस समय हमारी इतनी समझ थी लेकिन अब हम आगे से इसका ख्याल रखेंगे आगे से ही हम अपने साथ ऐसा ना करें इसकी पूरी कोशिश करेंगे या और बेहतर करेंगे अभी यहाँ पे वो भी बोलिए जो आप अपने साथ आगे से करेंगे आगे से हम ऐसा करेंगे आओ मेरे गले लगो और मर्ज करो वेरी गुड चलो यहाँ पे हम अब स्पिरिट गाइड्स को याद कर सकते हैं एक बार और उन्हें कह सकते हैं कि इस सारी एनर्जी को जो भी आज हमने हीलिंग करी है इसे क्लियर एंड ट्रांसमिट किया जाए अक्रॉस टाइम स्पेस डायमेंशन एंड रियालिटीज और आकाशिक रिकॉर्ड कीपर होते हैं जो कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं उन्हें याद करेंगे और उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे आकाशिक रिकॉर्ड्स को सॉर्ट कर दिया जाए जो भी आज हमने पैटर्न हील किया है उसे क्लियर किया जाए हमारी टाइमलाइंस को अपडेट और मर्ज किया जाए मेरी और मेरे ट्विन की टाइम को अपडेट और मर्ज किया जाए फॉर माई हाइस्ट गुड मेरे हाइएस्ट गुड के लिए मेरे उच्चतम भले के लिए अब थैंक्स करेंगे स्पिरिट गाइड्स का थैंक्स करेंगे एंजल्स का थैंक्स करेंगे प्रभु का थैंक्स करेंगे ये जो सारे लोग भी आए थे इस हीलिंग में और भी किसी का थैंक्स करना चाहें अपने गुरुजनों का तो कर सकते हैं और इन प्रभु से लेकर इन सबको ब्लेसिंग्स भी दे देंगे आपके स्पिरिट गाइड्स के लिए भी ब्लेसिंग्स, एंजल्स के लिए भी ब्लैसिंग्स आकाशिकॉर्ड रिकॉर्ड कीपर के लिए ब्लेसिंग्स, इन सभी लोगों के लिए भी ब्लेसिंग्स, अपने लिए भी मांग सकते हैं ब्लेसिंग्स और सभी सोल्स के लिए ब्लेसिंग्स और अब रिलैक्स करके धीरे धीरे हम वापस आ जाएंगे चाहे तो हाथों को रगड़ के आँखों पर लगा के फिर आके खोल सकते हैं